माँ की बातें किसी गृहस्थ शिष्य राजेंद्र लाल डे ने माँ से पूछा था माँ मैं कायस्थ हूँ ठाकुर को अन्न भोग दे सकता हूँ कि नहीं माँ ने कहा बेटा तुम उनकी संतान हो अन्न भोग दोगे उसमें दोष ही क्या है निसंकोच दे सकते हो ढाका के श्री पीताम्बरनाथ जयराम बाटी में माँ के कमरे के बरामदे में बैठ कर से बातचीत कर रहे थे माँ कमरे के अंदर थी उन्होंने कहा बेटा कमरे में आकर बैठ कर बोले भक्त ने कहा माँ यही बरामदे में बैठता हूँ मैं छोटी जात का हूँ इस पर माँ ने कहा कौन कहता है कि तुम छोटी जाति के हो तुम मेरे बेटे हो तुम कमरे में आकर बैठो एक दिन उद्बोधन में माँ की अपार करुणा की बात हो रही थी योगेन माँ हंसते हंसते माँ की ओर देख बोली माँ हम लोगों को चाहे जितना भी प्यार करे लेकिन ठाकुर के जितना नहीं लड़कों के लिए उनमें जो व्याकुलता और प्रेम मैंने देखा था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता माँ ने कहा ऐसा होगा क्यों नहीं उन्होंने जो लड़के लिए थे सब छाट छाँट वह भी खूब जांच पड़ताल करके और मेरे पास उन्होंने चींटियों की कतार लगा दी है श्री श्री ठाकुर के प्रसंग में एक दिन माँ ने कहा ठाकुर इतने त्यागी थे फिर भी मेरे लिए उन्हें चिंता थी एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कितने रुपए में तुम्हारा खर्च चलता है मैंने कहा यही पाँच छह रुपए में चल जाता है फिर उन्होंने पूछा शाम को कितनी रोटी खाती हो मैं तो लज्जा से गड़ गई किस तरह बताऊं इधर वे बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए बताना पड़ा यही पाँच छह रोटी खाती हूँ एक दिन राधू ने क्रोधित होकर माँ से कहा तू क्या जानती है पति का मर्म तू क्या समझ समझती है माँ यह सुनकर हंसते हंसते बोली ठीक तोरी मेरे पति तो ये थे दिगंबर सन्यासी केशवानंद ने बातचीत के बीच एक दिन माँ से कहा माँ आपके पास ष्ठी शीतला आदि देवी देवताओं को कोई नहीं मानेगा माँ ने कहा मानेंगे क्यों नहीं वे तो मेरे ही अंश हैं केशवानंद ने और एक दिन माँ से कहा माँ या तो गांव के लोगों की बुद्धि ठीक कर दीजिए नहीं तो मेरे कामों के प्रति रुझान कम कर दीजिए कोई बनाना नहीं चाहता बल्कि तोड़ना ही चाहते हैं इस पर माँ ने उत्तर दिया बेटा ठाकुर कहते थे मलय पवन के चलने से वे सारे वृक्ष जिसमें कुछ सार है चंदन हो जाएंगे मलय पवन बह चुका है इस बार सब चंदन हो जाएंगे केवल बाँस केला को छोड़कर किसी ने पूछा माँ इन लोगों माँ के आत्मीय लोगों ने आपका इतना संग किया है फिर भी थोड़ा सा भी ज्ञान इन्हें क्यों नहीं हुआ माँ ने कहा सब बांस सेमल के वृक्ष हैं चंदन के पास रहने से ही क्या हुआ सारवान वृक्ष होना चाहिए एक भक्त महिला ने माँ से पूछा माँ आप भगवती जो हैं यह बात हम लोग क्यों नहीं समझ पाते माँ ने कहा सभी भला किस तरह पहचान सकते हैं बेटी गंगा के घाट में एक हीरा पड़ा था सभी उसे पत्थर समझकर उससे पैर घिसकर नहा कर नहा कर चले जाते एक दिन एक जौहरी उस घाट पर आया और देखते ही पहचान गया कि वह एक इतना बड़ा बहुमूल्य हीरा है